ओम ओम ओम ओम नमो नमो नमो नमो ओ नमोते नारायण नमस्कृत नरम च नरोतम दवी सरस्वती व्यास तथोजयदी नष्टा भद्रेश नि भागवत सवया भगवतीमश्लोके भक्तिर्भवती नैषि ग्रंथाश्रम भागवत दूसरा अध्याय पांच अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण कारण और श्लोक संख्या है चौदह मेरे पीछे दौड़ाइए द्रव्यम कर्मा च काल्यम कर्मा स्वभाव जीव एव परो परो चा। देवो परो चान्यों तत्व द्रव्य कर्मच का वासुदेवात् ब्र श्योस्ती तत्व अन्दार च बात श्रील द्वारा द्वारा के के के अनुवाद सृष्टि पांच मूल अवयव काल उनसे उत्पन्न क्रिया तथा जीव का स्वभाव ये सब वासुदेव हैं। सच तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है तात्पर्य यह व्यवहार जगत निर्विशिष वासुदेव की अभिव्यक्ति क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव उनकी अन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है इसकी पुष्टि गीता में हुई है सारे अवयव यथा पृथ्वी जल अग्नि, अग्निमाय तथा आकाश एवं इन्हें के साथ भौतिक पहचान की धारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंग शक्ति के उपज है जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है बौद्धिक जगत में जीव ठगी अविद्या से छला जाता है किंतु वैकुंठ लोक में किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है जीव को भगवान की तटस्था शक्ति कहा जाता है लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न आध्यात्मिक भिन्नाशी भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंगा अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हो उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन हैं जिस प्रकार प्रकाश कुषमा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन हैं इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं सभी मिलकर अग्नि कहलाते है। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियाँ तथा तो वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है जबकि भौतिक अवयवों सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं ओम अज्ञान शुरुित श्री गुर न श्री श्रीचैतन्यमोष्टम स्थापित हे नूतले स्वयं रूपये ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोन्वैष्णवा श्री, श्री सागर जाता सहगना परिजन सजीव कृष्ण चैतन्य कृष्णचैतन्यम श्री राधा कृष्ण पलिता श्री विशाखान्वीता हे कृष्णा करु सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशमस्ते तप्त कांचन गौराधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाशा कलपतरूब कृपा सिंधु पति पावनीभ्यो वैष्णव्यो नम जय श्री कृष्ण चैतनंदी गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे हरे तो श्रीमद् श्रीमदभागवतम के इस पासवें अध्याय में वर्णन किया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले तो परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न पूछे थे और उनका महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ये जो सृष्टि है ये कैसे प्रकट होती हैं, कैसे सृजित होती हैं, इसके पीछे कौन सृजन करता है उसका हमें वर्णन करो को गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न पूछा था तो शुक्रदेव गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया और उत्तर देते हुए उन्होंने क्या किया कहा कि है हैीक्षित तुमने जो प्रश्न पूछा है ये सेम इसी प्रकार का जो प्रश्न है हाँ, नारद ने किन को पूछा था ब्रह्मा जी को पूछा था और फिर ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया है उसी उत्तर को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वही जो संवाद है उन दोनों के बीच में ब्रह्मा जी और नारद के बीच में उस संवाद को मैं बता रहा हूं तो जो ब्रह्मा है क्योंकि नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र है कई सारे शुरुआत सृष्टि की होती है तो ब्रह्मा को भगवान आदेश प्रदान करते हैं और वो आदेश प्रदान करते हैं कि आप क्या करो सृष्टि का निर्माण करो लेकिन जो नारद है वो गलत रूप से समझ रहा था कि इस सृष्टि के सर्वे सर्वा ब्रह्मा जी हैं उनको पता नहीं है कि ब्रह्मा जी से परे भी कोई हैं ब्रह्मा जी तो उस कारपेंटर के समान हैं जिसको आप लकड़ी आदि वस्तुएं दे दो और वो किसी बेंच या फिर स्टूल आदि बना लेता है तो बाहरी रूप से देखा जाए तो लगता है कि कारपेंटर ही सृजन कर रहा है प्रमुख कारण है लेकिन वास्तव में उसको जो इनग्रीडियंट्स है पदार्थ आदि है सृजन करने का शक्ति है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है तो वैसे ही ये जो सृष्टि है इसके जो मेन कारण कौन है कृष्णा है इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभिक कमल से स्वयंभु कहा जाता है ब्रह्मा का एक नाम है स्वयं का मतलब है जो भगवान के द्वारा सीधा प्रकट हुए हैं और जो मां के गर्भ से नहीं उनका प्राकट्य नहीं हुआ आप देखो कितने स्पेशल है ब्रह्मा वैसे देखा जाए कितने स्पेशल जीव हैं है ब्रह्मांड के सारे जो जीव है उनको माँ के गर्भ में सड़ना होता है जन्म की जो यातनाएं हैं यंत्रणाएँ है उनको भुगतना पड़ता है लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं ब्रह्मा तो कमल से प्रकट हो जाते हैं और ये नहीं कि ब्रह्मा जन्म लिया और बहुत छोटे से बच्चे थे और रोने लगे <laughs> कौन उनको दूध पिलाएगा कौन खिलाएगा सुनाएगा नहीं <laughs> प्रकट होते उनका शरीर जनरली ब्रह्मा को दिखाते फोटोग्राफ्स में बहुत बूढ़े हैं हाँ पिता महा जैसे विदेशों में भगवान की जो संकल्पना है कि भगवान कैसे हैं तो भगवान को पुरातन दिखाया जाता है भगवान बहुत ओल्ड व्यक्ति हैं भगवान वो व्यक्ति है जो इस संसार का सबसे पुराना व्यक्ति है तो हमारे भौतिक दृष्टि से हम क्या सोचते हैं जो भी पुराना है वो जरूर बूढ़ा होगा तो इस प्रकार से भगवान अचित है लेकिन भौतिक अनुपात में हम जब गिनते हैं या नापते हैं तो हम भगवान को भी हमारे जैसा एक व्यक्ति समझते हैं और उसके अनुसार ही उनकी कल्पना करते हैं तो वैसे ब्रह्मा के साथ ऐसे नहीं है ब्रह्मा बूढ़े नहीं है, है। है, है है। ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा जो बहुत सुंदर युवा शिला। अभी-अभी तो तो 50 50 साल हुए हैं, खत्म हुआ है ब्रह्मा का और 51 शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जब ये जगत में प्रकट होते हैं, भगवान के नाभि कमल से, और किसके नाभि कमल से प्रकट होते हैं गर्भोदी विष्णु उनके पिता जी कौन है गर्भोदी विष्णु और माता कोई नहीं है कृष्ण है तमेव माता पिता त्वेव तो तो वास्तव में सही श्लोक है उनके इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा पिता महर्ष जगतो माता धाता पिता गीता कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जाए अर्जुन में ही तुम्हारे माता हूं पिता हो पिता महावीर हो सब कुछ तो वैसे ही ब्रह्मा का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा के माता पिता पिता वहा सब कुछ कृष्ण है तो गर्भ क्षण विष्णु क्योंकि ये जगत की सृष्टि भगवान करते हैं तो ये जगत की सृष्टि करने का उद्देश्य है करुणा का विस्तार भगवान का हृदय जिसे हम कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु, जगत फते कृष्ण करुणा के सागर है दीन मत्सल है इस संसार में दिन हर कोई दीन दुखी है कौन नहीं है दिन दुखी हर कोई है तो भगवान रहा नहीं जाता भगवान क्या करते हैं ऐसे जीवों के लिए जो जीव भगवान से अलग होकर भौतिक भोग करना चाहते हैं उनके ऊपर अपनी करुणा दृष्टि करुणा प्रकट करने के लिए वो दो चीजों को इस जगत में लाते आते हैं इस जगत में लाते नहीं पहले तो इस जगत को क्रिएट करते हैं क्यों इस जगत को क्रिएट करते हैं क्योंकि उन जीवों को ये मौका देने के लिए कि अपने गलती को सुधार करो इसलिए ये इसकी तुलना शास्त्रों में भौतिक जगत की तुलना काराग्रह से करते हैं जेल से करते जेल का दूसरा नाम क्या है सुधार ग्रह जहां जाकर आपको अपने में सुधार लाना है लेकिन यहां आकर जो सुधार नहीं करता वो और नीच और पतित होता है और अपना पतन कर लेता है उसको सुधार ने की इच्छा नहीं होती तो लेकिन भगवान की ये करुणा का विस्तार है, जगत। और देखते है, कि जीवों को है एक प्रकार से जिसको आध्यात्मिक जगत का डस्टबिन कहा जा सकता है वो क्या है भौतिक जगत है डस्टबिन में आप सरी गंदी चीजें डाल देते हो तो ऐसे जो यहाँ है जो निकामी है उनको डस्टबिन में डाल दिया है और डस्टबिन में ही वो आनंद की खोज कर रहे हैं इस प्रकार से भगवान इस जगत की उत्पत्ति करते हैं जो महाविष्णु है अपने महाविष्णु भगवान का विस्तार है महाविष्णु से भगवान अपने महाविष्णु के रूप में लेटे होते हैं कारणार न सागर में और उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है उनके रोग से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते ब्रह्म अंड अंडा तो ऐसे हजारों हजारों करोड़ों अनगिनत अंडे निकलते हैं आ, और वो ये भौतिक ब्रह्मांड है और भगवान ने देखा कि अरे ये अंडे खाली है क्या करे तो भगवान उसमें बुझा जाते हैं अपना दूसरा विस्तार करते हैं और उस विस्तार क्या है अंश जिसको कहते हैं हैं भगवान दो प्रकार से विस्तारित होते है। एक है अंश एक है विभिन्न अंश तो जो जीव है वो भगवान का विभिन्न अंश है और भगवान अपना एक विस्तार करते हैं भगवत रूप में वो है स्व अंश तो वही भगवान देखते हैं कि ये ब्रह्मांड तैयार हुआ है इसकी तो खाली है तो भगवान प्रवेश करते हैं उसमें, विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश करते हैं और जाकर देखते है, खाली है, तो आपने पसीने से उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और आधा भरने के बाद क्योंकि उनके इससे बना पसीने से आधा भर जाता है इसलिए उसको गर्भोदक गर्भोदक सागर कहते हैं गर्भोदक शाही फिर भगवान उसमें लेटते हैं करना, जैसे भगवान का एक नाम वटपत्र वटपत्र है, वट के जो पत्ता है वट वृक्ष का जो पत्ता है भगवान उसमें क्या करते हैं शयन करते हैं जगन्नाथपुरी में उस स्थान में भगवान वहां करते हैं इस प्रकार से भगवान उस जन्म में शयन करते हैं इसलिए उनका नाम गर्भोदक शाही विष्णु होता है और उन्हीं गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर इस जगत का पहले पहला जीव उत्पन्न होता है आप देखो मैं भी बाहरी रूप से हमें लगता है कि ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा है लेकिन पहला जीव है जो भगवान से अलग हुआ है एक प्रकार से देखा जाए है कि नहीं पहली पोजिशन में ब्रह्मा इतना बड़ा स्थान उसको मिला है लेकिन जब ये जीव बहुत पायस होता है ब्रह्मा का पद उस जीव को दिया जाता है, जो सौ साल तक सौ जन्म तो क्या करता है वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है कठोरता से जो नहीं है सौ जन्म तो वर्णाश्रम धर्म का पालन और वो क्वालिफाइड होता है ब्रह्मा कई बार क्वालिफाइड जो मिलता ही नहीं फिर भगवान खुद अपना विस्तार ब्रह्मा के रूप में करते को लेना पड़ता है तो फिर ब्रह्मा का जब जन्म हुआ उन्होंने इधर उधर देखने लगे की मैं कहा हूं और कमल है उसके ऊपर और वैसे अज्ञान में थे तो पहले तो जिज्ञासा होती है व्यक्ति को ना कि कहा आया हूँ तो, तो जो कमल का नाल था जो तो डंडल है उसके नीचे, नीचे, नीचे? उत्पत्ति क्या है तो जितना मर्जी नीचे जाए कोई अंत का अंत नहीं लग रहा था फिर ब्रह्मा को आवाज देव्य ध्वनि सुनाई देती है और वो क्या थी तपह तप तप तो फिर ब्रह्मा समझ गए कि वास्तव में मेरे जन्म के रहस्य को जानना है या जो परम सत्य है या समस्त कारणों के कारण को मुझे जानना है तो क्या करना होगा मुझे तपस्या करनी होगी तो मतलब इस सृष्टि का जो शुरुआत है हाँ शुरुआत का शब्द ही है तपस्या तो जो भी जीव इस जगत में आया है उस व्यक्ति को क्या स्वीकार करना चाहिए तपस्या को स्वीकार करना चाहिए यदि हम तपस्या का मतलब है स्वयं ही ऐसी चीजों को अपने जीवन में लाना जिसके द्वारा एक प्रकार का कष्ट हमें मिलता है लेकिन वो कष्ट क्या है आनंद का कारण बनता है कोई भी व्यक्ति तपस्या नहीं करना चाहता इसलिए तो कितने सारे मशीन निकली है हाँ। कुकिंग करने के लिए मशीन कपड़े धोने के लिए मशीन घर में वॉक्यूम क्या है वॉक्यूम क्लीनर सफाई करने के लिए मशीन चलने चलते में चलना भी नहीं आजकल लोगों को निकलते गाड़ी में बैठेंगे हाँ। मतलब हर हाँ चीज के लिए हाँ, यंत्र बना लिया है तपस्या नहीं उठाना चाहता लेकिन वास्तव में भौतिक प्रकृति बहुत यह है पावरफुल है निर्दयी है वह हमसे के बिना नहीं छोड़ती जितना मर्जी हम आविष्कार मशीन आदि का लेकिन भौतिक तपस्या में हम लगे हुए हैं हर एक व्यक्ति प्रकृति, प्रकृति के द्वारा फोर्सफुली उसे तपाया जा रहा है कितने प्रकार के तापों में वो तप रहा है तीन प्रकार के तापों में आदि भौतिक आदि देविक और आध्यात्मिक तो इसलिए भगवान के अवतार है ऋषभ देव उन्होंने कहा नाय देह भाजाम कामान ये जो देह ये आपको विट भुजाम मीन वो सुवर जो मल खाता है हा? उसके जैसे भोग करने के लिए नहीं मिला है उसके जैसे मत गवाओ क्या करो तपोदेव्यम पुत्र का ये न सत्वम जो ऋषभ देव थे भगवान के अवतार ऋषभ का मतलब है तो ऋषभ देव अपने सौ पुत्रों को उपदेश देते हैं अपने घर को त्यागने से पहले क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम है उसको जैसे अपना पचास साल आयु हो जाए तुरंत वन में निकलना चाहिए वनम कि कि हो गए तो उसने अभी अभी सोचना चाहिए चाहिए मैं मुझे मुझे क्या है है रहने के लिए मेरा स्थान नहीं है, मुझे वन में निकलना चाहिए। और बेस्ट वन क्या है वृंदावन क्यों निकलना चाहिए क्योंकि बचा हुआ जीवन उसको पूर्ण रूपे कृष्ण के सेवा में भगवत नाम कीर्तन आदि में पूर्ण रूप में यूज करना चाहिए 24 घंटे बचे हुए क्योंकि हम यहाँ बने रहने के लिए नहीं बनाए हैं। हमें यहां से हम हमें निकालने के लिए हम बने हैं परमानेंट -बन रहने के लिए नहीं हम यहाँ बने हैं तो इसलिए शास्त्र जोड़ देते हैं कि 50 आयु व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति को वन में निकलना चाहिए सारे आसक्तियों को त्याग कर लेकिन हम अपने घर परिवार अपनी अपने, अपने शरीर आदि से बहुत आसक्त है। लेकिन फिर ये आसक्त बने रहेंगे तो जो भगवान की प्रकृति है भगवान हमें शक्ति से निकालेंगे फिर या तो आसक्ति छोड़ो या फिर शक्ति को ग्रहण करो हाँ और शक्ति क्या है नाना प्रकार के विपदाए कष्ट के द्वारा हम शांत नहीं रह पाते तो इसलिए जो तपस्या है वो स्वयं ही स्वीकार करने चाहिए व्यक्ति को और सबसे बड़ी तपस्या क्या है कलयुगा में सब जल्दी उठना कलयुगा में बहुत बड़ी तपस्या है लोगों को जीवन में सुख क्या है लंबे समय तक सोते रहना ये उनके लिए सुख है वो इंतजार करते हैं कब संडे आएगा क्यों संडे आएगा बाबा कहते संडे इसलिए कि हम दिन 11-12 बजे तक सोते रहे इससे बढ़कर आना नहीं है तो जो वास्तव में भगवत उन्मुख होना चाहता है भगवान की ओर अग्रसर होना चाहता है उसके लिए सबसे पहला जो तपस्या है सुबह उठना क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं जिस व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठना नहीं सीखा है हाँ, समझो कि वो आध्यात्मिक जीवन में गंभीर नहीं है भक्तिमय जीवन में वो सीरियस नहीं है ये पहला लक्षण है उसका बाकी चीजें तो बहुत दूर तो ये जो तपस्या है कौन कौन सी तपस्या को स्वीकार करना चाहिए हाँ तपो दिव्यम दिव्य तपस्या दिव्य तपस्या किस स्वीकार करनी चाहिए व्यक्ति को भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए मन की तपस्या है वाणी की तपस्या है शरीर की तपस्या है गीता में भगवान तपस्याओं तीन तपस्याओं का वर्णन करते हैं कि मन की तपस्या वाणी की तपस्या शरीर आदि की तपस्या तो इन तपस्याओं को हम जब स्वीकार करते हैं तो वास्तव में हम में वैराग्य का वर्णन होता है क्या होता है वैराग्य आता है विरक्ति आती है और विरक्ति किस चीज से आती है भौतिक भोगों से हम विरक्त होने लगते हैं धीरे धीरे और हमारी जो आसक्ति है वो भगवान की ओर बढ़ जाती है और यदि हम भगवान की ओर अपनी आसक्ति को नहीं बढ़ाते हाँ, तो निश्चित रूप से इस भौतिक जगत की जो आसक्ति लगाव प्रेम स्नेह आदि है वो हमारे दुखों का कारण बनता है तो जो ब्रह्मा जी पहले उत्पन्न हुए और उनको सबसे पहले कोई चीज भगवान ने सिखाई तो वो तपस्या बल्कि हमारे जीवन में कुछ भी तपस्या नहीं है देखा जाए व्यक्ति क्या तपस्या करता है दिन रात मेहनत कर रहा है परिवार का पालन पोषण आदि करने के लिए वो तो जबरदस्ती शक्ति से उससे तपस्या करवाई जा रही किसको अच्छा थोड़ी लगता है सुबह उठ के ऑफिस चलना चले जाना स्कूल चले जाना किसको अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता लेकिन नहीं जाएंगे तो फिर भूखे मरना पड़ेगा तो शक्ति है माया के द्वारा प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर शक्ति की जारी है जिसके कारण हम इस तपस्या को जबरदस्ती अपने जीवन में स्वीकार करते हैं लेकिन उतना ही प्रयास उतनी ही तपस्या हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना हमारे लिए सरल हो जाता है तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या की तो क्या आ, उन्होंने भगवान के दर्शन किए भगवान के दर्शन किए और उन्होंने भगवान ने उनको ज्ञान प्रदान किया अपने बासुरी के द्वारा उनको दीक्षा प्रदान की ब्रह्मा जी को और जैसे वो उस अज्ञान को प्राप्त करते हैं क्योंकि तपस्या के द्वारा आ, ज्ञान और वैराग्य विकसित होता है तो फिर जब भगवान ने उनको भगवत नॉलेज दिया तब तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रार्थनाएं उनके मुख से निकली ब्रह्मा ने देखा अरे यही है वो सारे कारणों के कारण फिर उनके मुख से प्रार्थनाओं का एक एक, एक तरंग निकलने लगी एक के बाद एक जिसको ब्रह्म ब्रह्मिता कहा जाता है हा? और शुरुआत में वो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद अध्याय में वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वास्तव में हा? जो गोविंद है कृष्ण है वो सारे कारणों के कारण है आदि कारण है अनादिर गोविंद तो ब्रह्मा जी जो पहले जीव हैं, वो इस सर्वोच्च चीज को स्वीकार करते हैं और नारद को ये उत्तर दे रहे हैं बल्कि नारद थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था उनको भ्रम में पड़ गए थे नारद सोच रहे थे कि ये जो ब्रह्मा है यही परम भगवान है यही सर्वे सर्वा है लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया उनके भ्रम को दूर किया जैसे बच्चों को लगता है मेरे पिता ही सब कुछ है है कि नहीं हाँ लेकिन उन्होंने बच्चों ने अभी बाहर भी नहीं देखा जगत को उनकी धारणा तो उस मेंढक के भाती है प्रभुपाल जो एक स्टोरी बताते हैं हाँ डॉक्टर फ्रॉग, जो मेंढक है वो एक कुए में होता है और वो कुए में सोचता है कि यही इससे बढ़कर स्थान नहीं है यही सर्वे सर्वा है सब कुछ है और उसका एक मित्र आता है दूसरी दूर जगह से दूसरा रो कहते हैं हा कहा से आए हो आप बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है उन्होंने कहा मैं प्रशांत महासागर से आ रहा हूं पैसिफिक ओशन से आ रहा हूं अच्छा कैसा है वो स्थान कितना बड़ा है तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा है विशाल है था। ये जो कुए में है, वो आपने बुद्धि जितनी भगवान हमारे दृष्टि गोचर नहीं है यह भगवान हमारे बुद्धि तक सीमित नहीं है वो बुद्धि में आने वाले नहीं है या फिर शास्त्रों में भगवान बंद हो गए हैं? नहीं भगवान यदि भगवान से श्रेष्ठ होती हमारी बुद्धि भगवान से श्रेष्ठ होती इसलिए भगवान कैसे है अचिंत्य है अचिंत्य खु ये भाबा कि भगवान अचिंत्य है उनकी अचिंत्य शक्तियां हैं जिनको जानना ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो वेद भी चार वेद लोग वेद वेद करते रहते हैं ये वेद भी भगवान को नहीं जानते अब किसने बोला ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं वे दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों लेकिन एक जो चीज है वो भगवान को जानते हैं कौन है वो भक्त है वेदों के लिए दुर्लभ हो सकते हैं ब्रह्मा कहते हैं मेरे लिए भी दुर्लभ है अभी ब्रह्मा की कितने सर हैं हमारे पास एक ही बुद्धि है ब्रह्मा के पास चार सर हैं चतुर्मुख ब्रह्मा चार मुख है कितने सारे कान हैं, जीवा है आंखें हैं, दिमाग है चार चार दिमाग काम नहीं करते हाँ इसलिए तो वो भ्रमित हो गए भ्रमित हो गए कि नहीं उन्होंने देखा अरे ये बालक कौन सा है जो ब्रज में है नीलमणि के समान है छोटा सा है लेकिन बड़े बड़े आसन उनको मार रहा है यही क्या है भगवान है अपने आप भगवान कहलाता है तो उन्होंने इसका थोड़ा परीक्षा लेता पास हो है तो है। आ, फेल हो जाए जाए तो नहीं। नहीं नहीं नहीं सकते तो तो भगवान भगवान भगवान है, फेल नहीं, आप सकते की, उन्होंने क्या किया चोरी कर ली, ब्रह्मा ने, सारे छड़े फ्रेंड्स सब कुछ चोरी कर दी और पहले तो ब्रह्मा ने क्या किया भगवान कृष्ण का आ, ये, ये, ये होता था सुबह सुबह जब वो निकलते थे तो यशोदा माता एक पोटली बांध के कपड़े में देते थी सारा प्रशांत और हर बालक के पास अपना अपना पोटली होता था हर रास्ते में जब चलते थे गोवर्धन की ओर दौड़ लगाते थे तो एक दूसरे का पोटली यहां से हाथ में फेंक देते थे मस्ती करते करते पहुंच जाते थे गोवर्धन की तलहटी पर और वहां जाकर फिर लंच नहीं ब्रेकफास्ट करने से पहले एक को मारते थे भगवान रोज ऐसे नहीं कि भगवान ने जो भागवतम देव है लिमिटेड को ही मारा नहीं शास्त्र कहता है एक दिन ऐसा नहीं बिता कि जिस दिन भगवान ने को नहीं मारा ये उनका दिनचर्या में था जब तक तो सुबह आसुर का वध नहीं होगा तब तक ब्रेकफास्ट नहीं होगा <laughs> हाँ। भागवतम क्लास नहीं सुनेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा हाँ वैसे ही उनके लिए क्योंकि हम आसुरी प्रवृत्ति को मारने के लिए भागवतम क्लास सुन रहे हैं को को सीधा भगवान। भगवान तो जब अपने सारे संग बैट, सारे सखाओं के बैठे और हरे को बहुत उत्साह था। हर बाल बाल इतना उत्साह था कि मेरा जो मैंने जो लाया और पोटली में है वो आज कृष्ण को दूर दूंगा ये भक्त की भावना है सबसे पहले किसको कृष्ण को। बच जाए ना बचे बार में महन लिए तो हर एक जो बाल बाल है वो बहुत अधिक उत्साह से अपना अपना पोटली खोलता है कृष्ण बीच में बैठते हैं। लेकिन हर बालक को लग रहा था कृष्ण ने मेरी ओर मुख किया है और दूसरों की ओर पीट की हुई है ये है भगवत भगवान कृष्ण और फिर हरे खोल रहा था कृष्ण कृष्ण ये देखो मेरे माँ ने लड्डू बनाया है कचौड़ी है पूरी है रसगुल्ला है गुलाब जामुन है आ, ये राइस है, ये सब चीजें हैं, है चपातीज है तो भगवान स्वीकार करते बछड़े तो दिखने ही नहीं है गाय नहीं चला रहे थे भगवान उस समय गोपाल नहीं थे बछड़े पाल थे, गोपाल तो बाद में बने थोड़े जब बड़े हुए फिर कहा हमारे जो पछड़े हैं बहुत दूर चले गए हैं अभी भगवान ने देखा कि इतना अधिक आनंद का वातावरण है ये मेरे बहुत इतना आनंद करो कि जाओ पछड़े लाओ ये करो तो भगवान खुद ही निकल पड़े भक्तों के आनंद को न क्या नहीं करना चाहते थे बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते थे तो फिर भगवान ने उठे वहां से और कृष्ण ने अपने हाथ हाथ में में जो जो भी भी दही और जो भी और राइस आदि लिया भगवान के हाँ में आचार करते थे का आचार, आचार? आचार, आचार डिफरेंट आचार और तो इतने हाथ में लेकर कृष्ण खाते हुए जा रहे ब्रह्मा को यही तो आश्चर्य लगता था परम भगवान होकर ये ब्रज छोटे से गांव में ग्वाल के सनमे और और इनके जा सर्व सामान्य कार्य कैसे कर रहे हैं कि कैसे भगवान हो सकता है इम्पॉसिबल कि भगवान हो ही नहीं सकता तो ये इन्होंने जो बछड़े वास्तव में ब्रह्मा ने भगाए थे वहां से भगवान ढूंढने लगे ढूंढने लगे ढूंढने लगे बछड़े नहीं मिल रहे हैं डू के थक के वापस आए बैठे थे अपने सखाओं के संग में वहां भी सखागन नहीं है भगवान ने टाइम नहीं लगा ये करामन किसकी है ब्रह्मा की तो भगवान ने हाँ कुछ बोले नहीं भगवान बहुत बुद्धिमान है उनको पाठ पढ़ाना चाहते थे अच्छा यह अपने आप को बड़ा योगी समझ रहे थे कौन ब्रह्मा लेकिन भगवान कौन है महायोगी योगेश्वर गीता में संजय तो के था यत्र कृष्ण तो योगियों के ईश्वर है उनको योग शक्ति कहा से मिली है इनसे मिली है लेकिन भूल गया हा? कि मेरे योग शक्ति के प्रमुख सोर्स उगम स्थान कौन है तो फिर ब्रह्मा भगवान के बछड़ आदि को गायब करता है तो कृष्ण अपने आपका विस्तार करते हैं और हर चीज कृष्ण थी उस समय हर बच्चा के रूप में हर उनका जो फ्रेंड है गाय गाय है गाए के में जो रस्सी है घंटी है और बच्चे के हाथ में जो भी भीट आदि है सब क्या थे उस समय कृष्ण कृष्ण से अभिन्न कृष्ण के साक्षात भगवान ने अपना विस्तार किया था एग्जैक्टली एक साल के लिए एक साल तक और उस समय कृष्ण जब उस दिन सारा ब्रज में वापस गए तो हर जो ब्रजवासी जो इंतजार इंतजार कर कर रहे रहे थे थे, अपने का, अपने बच्चों का, का माताएं वो जब उन को माताओं और बच्चों को देखकर उनका जो प्रेम है रोज से भी अधिक बढ़ गया था क्यों क्योंकि आपके हर उनके बच्चे भी कृष्ण थे क्योंकि उनकी इच्छा थी सारे ब्रजवासियों की इच्छा थी वो अपने पुत्र आदि से सबसे अधिक प्रेम ब्रज में कृष्ण से करते थे जितना प्रेम उनका अपने पुत्र के लिए नहीं था पुत्री के लिए नहीं था अपने घर के साथ सामान आदि के लिए नहीं था गाय बछड़े के लिए नहीं था किसी के लिए नहीं था उससे अधिक प्रेम वो कृष्ण से करते थे तो जब और वो चाहते थे कृष्ण का वो नजदीक का जो संघ हमें मिले कृष्ण इसी कारण से एक प्रकार से अपने आपका विस्तार करके हर घर में चले गए कृष्ण उस समय और हर गाय भी चाह रहे थे निकालने के बाद कृष्ण क्यों पिए गाय चाहते थे इतना वात्सल्य मातृवात्सलता गाय के अंदर भी थी तो भगवान क्या है अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान सेवा की जो इच्छा है तो भगवान कुछ समय हर ब्रजवासियों के घर में गए और उसी साल सारे जो थी, उनका विवाह भी हो गया किसके साथ हुआ कृष्ण के के आता है क्योंकि सारी जो गोपिकाए हैं वो कृष्ण को पति के रूप में चाहती थे कामना करते थे और इसलिए उन्होंने मार्ग महीने में कातेयानी की पूजा की थी कातेयानी देवी कृष्णा पति के रूप में हमें मिले तो उसी साल ये सब चीजें हो गई जितनी ब्रजवासी सबने विवाह करवा लिया और गाय भी आनंद अनुभव करने लगी दूध और अधिक से अधिक दूध दे रही थी हाँ तो इस प्रकार से ब्रह्मा जब वापस आए थोड़े देर के बाद उनके लिए तो एक कुछ क्षण था लेकिन यहाँ के लिए तो पूरा एक साल निकल गया था हम हैं राजा रेवत रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए सत्ययुग में इतनी सुंदर पुत्री थी और बहुत हाइटेड सत्ययुग के लोग तो पूरा आपकी ऊँचे होंगे द्वापा सत्ययुग पूरा कितने ताट वृक्ष एक रखोगे इतना हाइट होता था राजा मुचुकुम का भागवत में पढ़ते हैं कितना हाइटेड थे वो जब बाहर निकले तो द्वापा युग शुरू हुआ था वो सत्ययुग के थे कहते कि दस ताड़ के वृक्ष एक के ऊपर एक रखो इतने ऊंचे राजा मुचुकुंत थे हाँ द्वापारे लोग ऐसे देख रहे थे उनको ये क्या जा रहा है <laughs> भगवान ने कहा था जब कालेवल का वध किया भगवान ने कहा तो वहां चले जाओ बद्रीनाथ में जाके तपस्या करो तो।, तो ये जब मुछुकुन चलते थे लोग देखते देवते थे डरो दे मत उधर जा रहा हूं बद्रीनाथ जा रहा हो तो वैसे ही राजा रेवत अपने पुत्री रेवती का विवाह करने के लिए पृथ्वी में बहुत अच्छा युवक को ढूंढ रहे थे कोई योग्य हम कहते ब्रह्मा, <laughs> ब्रह्मा सबके संगठन करवाते हैं जोड़ा बनाते हैं ब्रह्मा ने बनाई हुई जोड़ी है उन्होंने तो कहा ब्रह्मा को ही पूछते है कि रेवती के लिए कौन योग्य है अभी ये पूरा ब्रह्मलोक सत्यलोक चले गए रह, उनके पास वो पावर था राजा के पास रेवत राजनीति को को को। कोई अवसर सुना रहे, थी, कर रहे थी, सारे देवता थे सारे देवताग थे उस वेटिंग लिस्ट में खड़े होते होते जब बात किया उन्होंने कहा ये काम लेकर आया हूँ मैं आपके पास मेरी पुत्री अविवाहिता है का मैं चाहता हूं। तो आप बताइए कहते राजा तुम्हारा ना रहा है है और और और पता भी भी नहीं नहीं तुम्हारे पीढ़ी वाले वंशज कोई है नहीं। तुम कौन से इसकी बात करते हो जल्दी जाओ दोपहरिक शुरू हो गया है वो कब सत्य में आए थे ऊपर दोपहरिक शुरू हुआ है वहां कृष्ण और बलराम द्वारका में राज्य कर रहे उसमें जो बलराम है वो आपके पुत्री के लिए योग्य वाला है कई के समान हो <laughs> तो सोचा इसको कैसे छोटी करूं? तो बलराम ने अपना हल ले लिया हल को ऊँचा तो लगाया और खींच के नीचे कर दिया <laughs> और रेवती है वो छोटी हो गई दोपहर के साइड तो उसी प्रकार से उनके वहा हा योग है ब्रह्मा ब्रह्मा के लिए आए देखा अरे जिन ये मैं में तो नहीं हूं। यहां भी, है, भी है। फिर से वो गए हाँ छोटा सा क्षुद्र जीव हो मुझे अपने छोटे से योग शक्ति पर इतना अहंकार भगवान ने मेरे अहंकार को छोर छोर कर दिया और फिर प्रणाम किया प्रणाम किया तो भगवान ने दर्शन दिए अभी कोई आज तक जितने भी आप देखो कोई भी व्यक्ति दर्शन करता तो भगवान एक ही रूप में दर्शन देते ने एक ही व्यक्ति एक ही फॉर्म वहाँ हर फॉर्म विष्णु था एक ही साथ हजार विष्णु देख रहे थे फोर हंड्रेड फॉर्म चतुर्भुज रूप में उसको लगा एक छोटा सा बच्चा है एक कैसे भगवान है तो भगवान ने फिर सब जितने भी बछड़े गोल बाल और जो भी वस्त्र थे सारे भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए चतुर्भुज और फिर प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा परम सच्चिदानंद आके आदि और सर्व कारणों के कारणों तो इस प्रकार से ब्रह्मा भी कहते हैं कि मेरे लिए भी भगवान अचिंत्य है चार चार दिमाग होने के बावजूद भी लेकिन हम इतना गर्व करते हैं कि मैं जान लूंगा भगवान को अपने बल बोते पर समझ लूंगा नहीं भगवान हमारे भौतिक बुद्धि से परे हैं इवन इंद्र देवराज देवराज को भी क्या हो गया था अहंकार हो गया था अब मेरी पूजा नहीं हो रही क्या हो रही है? मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है मेरी पूजा नहीं हो रही है ये छोटे से बच्चे की बातों में आकर आप उठ पटंग करते हो तो देवराज का गर्भ तोड़ने के लिए भगवान ने किसको किसका सहायता लिया गिरिराज का वो भी राजा फिर यहां भी राजा राजा फिर है तो इस प्रकार से भगवान अचित्य है और ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते मोहंतीयत सूरया श्रीमद भागवतों का पहला श्लोक ही है जहा कहा गया है कि जो महान महान देवता गर्भी भगवान कि भौतिक शक्ति से मोहित हो जाते हैं उनको सही रूपे में समझ नहीं पाते हैं वेदेश दुर्लभ वेदों के लिए भी भगवान दुर्लभ है तो फिर किसका आश्रय लेना चाहिए भगवान को समझने के लिए वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तों उनके जो भक्त हैं जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के उनके लिए वो दुर्लभ नहीं है उनके लिए क्या है सुलभ है भगवान गीता में वही कहते हैं अनन्य चेता सततम योम स्मरति नित्यशाह जो अन्य चेता अन्य चि जो मेरा नित्य रूप से स्मरण करता है अनन्य चेता सततम योम स्मरती नित्यशाह तो हमें नित्य स्मरण करने के लिए हमें जो सोलह मालाओं का जप है वो करना आवश्यक है तभी क्या होगा भगवान का नित्य स्मरण होगा लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं अंदर आं, में चलता रहता है माया के विचार चलते रहते हैं अंदर हाँ। मन इतना दूषित है अनकंट्रोल्ड है कैसे भगवान का स्मरण होगा हाँ। लेकिन लोग अपने आप को क्या करते हैं उस बात को मानना नहीं चाहते अपने आप को स्थापित करना चाहते इसलिए ऐसे जो भौतिकता वादी लोग है वो कहते हैं अंदर चल रहा है बाहर सिगरेट पी रहा है शराब मार रहा है गुटखा खा रहा है तंबाकू खा रहा है अंदर चल रहा है अंदर होना चाहिए भगवान अंदर सबको कुछ होना चाहिए अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है गंदे स्थान में भगवान कहा निवास करेंगे तो लेकिन इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरा नित्यशा स्मरण जो करता है अनन्या भाव से तम सुलभ उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ बहुत सुलभ, सुलभ सरल। सरल सरल भगवान इतने है, है। है। है है छोटे-छोटे बच्चों ने भगवत भगवत प्राप्ति प्राप्ति कर ली महाराज, महाराज, कि नहीं? तो इसे देख कितने कृष्ण। करना लेकिन उसके लिए क्या करना होगा नित्य जो भगवत स्मरण है उस विधि को हमें स्वीकार करना होगा इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि सारे नियमों का विधि विधानों का जो राजा है वो क्या है हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी कृष्ण को न भूलना ये सारे नियमों का राजा है तो इस धरातल पर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए भगवत भक्ति के जो अंग हैं उनको गंभीरता से पालन करना चाहिए रोज अपना हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जो संख्या पूर्वक नाम है गंभीरता से सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए रोज कृष्ण कथा को सुनना चाहिए रोज श्रीमदभागवत भगवद गीता आदि को पढ़ना चाहिए और घर में हो या जहां मर्जी हो कुछ ना कुछ भगवत सेवा हमें करती रहना चाहिए तो इस प्रकार से हमारी दिनचर्या होगी पूरे दिन हम कृष्ण को भूल नहीं सकते और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कृष्ण का हमेशा स्मरण रहा जाए तो उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास यही है नष्ट नित्यं भागवत सेवया भक्तिर वो आ जाएगी जब क्या करेंगे, रूप से करेंगे। जितना अधिक आप भगवान नाम को सुनते हो जितना अधिक आप कृष्ण कथा को सुनते हो उतने ही अधिक कृष्ण आपके हृदय में विराजमान चितना रहते है, रहते है, रहते है। वैसे ही हमें भी थकना नहीं चाहिए भगवान के बारे में सुनने में भगवत कथा करने में भगवान के बारे में पढ़ने में शुरुआत में हमें टफ होगा लेकिन हम रेगुलर करते रहेंगे करते रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे हमारा लगाव उसमें बढ़ेगा और एक बार थोड़ा सा लगाव बढ़ गया कृष्ण देखते हैं, अच्छा ये व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो भगवान को इच्छा शक्ति हमारे हृदय में डालते हैं और जिसके द्वारा हमारा जो अनुराग है भगवान में विकसित हो जाता है और इसीलिए हमारा जन्म इसलिए है कि एक में एक दिन हमारा जो तीव्र अनुराग है प्रेम है आसक्ति है वो भगवान में हो जाए भगवान में होने का मतलब क्या है? भगवान हैीला धाम आदि में हो जाए आसक्ति तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान में हमारा आसक्ति हो गया तो इसलिए सर्वोच्च विधि है कि रोज हम श्रीमद् भागवत को सुने और तब हमारे लिए सरल होगा भगवान को जानना और तब हम समझ पाएंगे कि हाँ कृष्ण कौन है सारे कारणों के कारण है एक ईश्वर कृष्णा आज सब भृत्य जा नाचा कैसे करे नृत्य ये तब हम समझ पाएंगे कि हाँ कृष्ण सब कारणों के कारण है वो असली स्वामी है मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं और कृष्ण जिसको जिस प्रकार से नृत्य करवाते हैं उसके समान वह व्यक्ति नाचने लगता है कचपुतली के समान दो चीजें हैं जो बद्ध जीव है बगत में जो बद है वो व्यक्ति को कौन नचाता है तीन गुण नाचाते हैं लेकिन भक्त है उनको तीन गुण नहीं नचाते उनको कौन नाचाता है कृष्णा इसलिए प्रभुपा जब अमेरिका गए उन्होंने प्रार्थना लिखी और उस प्रार्थना में कहा कि हे कृष्णा आप मुझे इतने दूर लाए हो तो जैसे चाहो वैसे न चाहो मुझे तो भगवान के हाथ का कचपुतली बनना चाहता है भक्त ये भक्त की पोजीशन है ये भक्त की स्थिति है कि वो माया के आदेशानुसार नाचता नहीं है क्योंकि माया तीन गुणों से बनी हुई है प्रकृति और भगवान के आदेशों से जो भक्त है वो नृत्य करता है हाँ और भगवान के आदेश हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं दो स्थानों से भगवान आदेश देते हैं एक है साधु और दूसरा है शास्त्र साधु का मतलब ही है भक्त गुरु डिवोटीज तो भगवान के आदेश हमें भक्तों के द्वारा गुरु के द्वारा साधुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं और दूसरा क्या है है है शास्त्र जो भगवत से परिपूर्ण इन दोनों का हम सब जितना करते हैं उतना ही है, हमारा जीवन सरल हो जाता है और उतना ही कृष्ण स्मरण बढ़ता है हरे कृष्णा कृष्ण ग्रंथ पतित पावन शिल प्रभुपाद के